65वां अध्याय सूर्य वंश तथा चंद्र वंश का वर्णन एवं शिव भक्त तण्डी प्रोक्त रुद्र सहस्त्र नाम ऋषि गण बोले हे वंश विन्दो में श्रेष्ठ हे रोम हरषण आप संक्षेप में सूर्य वंश तथा चंद्र वंश के विषय में हम लोगों को बताने की कृपा करें श्री सूत बोले हे दुजो श्री अदिति ने का से आदित्य नामक पुत्र को उत्पन्न किया। उस आदित्य की जेष्ठ भार्या के अतिरिक्त तीन और भार्याएं थीं। वे संग्या, रागी, प्रभा तथा छाया थीं। मैं उनके पुत्रों के विषय में आप लोगों को बताता हूं। तोष्ठकी पुत्री संग्या ने सूर्य से श्रेष्ठ मनु को उत्पन्न किया। रागी ने यम प्रभा ने सूर्य से प्रभात को जन्म दिया संज्ञा ने ही छाया को अपने स्थान पर नियोजित किया हे दजो छाया ने उन सूर्य से सावन मनु शनि तपती तथा वृष्टि को यथा क्रम जन्म दिया छाया अपने पुत्र सावन मनु से अधिक स्नेह करती थी पूर्व मनु दैवत सत्मनु तो इसे सहन कर गए पर क्रोध से विशुद्ध यम इसे सहन न कर सके और उसने क्रोध से अपना दाहिना पैर उठाकर छाया पर प्रहार किया पैर से यम के द्वारा मारे जाने पर वह छाया दुखित हुई तब छाया के साथ से यम का वह सुंदर पैर खराब हो गया वह मवाद तथा रक्त से भर गया और कीड़ों के समूह से युक्त हो गया तदनंतर वह यम गोकर्ण में रहकर एक फलक पटरे पर बैठकर केवल पीता हुआ दस हजार वर्षों तक श्री महादेव जी की आराधना करता रहा भगवान शिव की कृपा से श्रेष्ठ लोक पालतो तथा पितरों का स्वामित्व प्राप्त करके उसने देव देव सूल पानी भगवान शिव के प्रभाव से साप से मुक्ति प्राप्त की पूर्व काल में सूर्य के तेजोमय रूप को सहन न करती हुई तपस्ता की सुख कन्या संज अपने शरीर से दूसरी छाया नामक इस्त्री की रचना की और वह सुब्रतार स्वयं बडवाग घोड़ी का रूप धारण कर तब करने लगी कुछ समय के बाद प्रयत्नपूर्वक छाया को संग्या की प्रकृति जानकर छायापति प्रभु सूर्य ने घोड़े का रूप धारण कर उस बडवार रूपी धारणी के साथ रमण किया तब घोड़ी के रूप � उन सूर्य से देव स्वरूप दोनों असनी कुमारों को जन्म दिया वे देवताओं के श्रेष्ठ वैद्य थे उसके बाद महान आत्मा वाले संज्ञा पिता तुष्ट ने सूर्य को खरादा भगवान तुष्ट ने रुद्र की कृपा से सूर्य के मंडल से विष्णु के चक्र का निर्माण किया जो बड़ा भयानक था वह उनका प्रधान तथा दिव्य भगवान कृष्ण ने कालाग्नि सद्रश उस चक्र को प्राप्त किया था। प्रथम मनु बैवसत के नौ पुत्र हुए, जो उन्हीं के समान थे। इच्छाकुनबग, दृष्टनु, सरयाती, नरसिंध, बुद्धिमान, नाभाग, अरिष्ट, करुष, तथा ब्रखद ये नौ मनु कहे गए हैं। उनकी जेष्ठ तथा वरिष्ठ पुत्री इलाजो पूर्व काल में पुरुष हो ग वह सुद्युम्न नाम से प्रसिद्ध हुई हे श्रेष्ठ मुनियों मित्र तथा वरुण की कृपा से वह इला पूर्व काल में पुरुषत्व को प्राप्त हुई थी पुनः भगवान शिव की आज्ञा से सर्वण नामक वन को प्राप्त कर सोम की वृद्धि के लिए वे मनुपुत्र श्रीमान सुद्युम्न इष्टृत्व को प्राप्त हुए इच्छाकों के अश्वमेध के समय वह इला किम पुरुष वह इला किम को हो जाने पर सुद्युम्न इस नाम से कही जाती थी वह इला एक महीने तक वीर पुरुष के रूप में और पुनः एक महीने तक स्त्री के रूप में रहती थी वह चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के भवन में रहने लगी अवसर पाकर वह बुद्ध के साथ मैथुन के लिए तरफर हो गई पर सौ पुत्र बुद्ध और इला से पुरुर्वा उत्पन्न जो सोम वंश में प्रथम उत्पन्न होने वाले बुद्धिमान भगवान शिव भक्त तथा प्रतापी थे हे तपोधनों अब इसके बाद में इच्छाकु वंश के विस्तार का वर्णन करूंगा हे उत्तम दजो उन सुद्युम्न के तीन पुत्र हुए उत्कल गया तथा विनतासो उत्कल का उत्कल नामक राष्ट्र था और विनतासो का पश्चिमी प्रदेश गय की गया नामक परम सुंदर पुरी कही गई है जिसमें देवताओं तथा पितरों की स्थिति सर्वदा रहती है इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र ने मध्य देश प्राप्त किया कन्या प्रकृति वाले होने के कारण महातेजस्वी सुद्युम्न अपना भाग नहीं पा सके किंतु वशिष्ठ के कहने से प्रतिष्ठानपुर में धर्मराज महात्मा सुद्युम्न और स्त्री पुरुष के लक्षणों से युक्त महायशस्वी तथा महाभाग्यशाली मनुपुत्र सुधुमन ने राज्य प्राप्त करके उसे पुरु को दे दिया सौ पुत्रों वाले इच्छाकु के ज्येष्ठ पुत्र विकुक्षी ने वे महान धर्मज्ञ थे उनके 50 पुत्र हुए उनमें काकुष्ट सबसे बड़े थे काकुष्ट से ही उत्पन्न हुए हे श्रेष्ठ मुनियों पुनः सयोधन से प्रथु और प्रथु से विश्वक उत्पन्न हुए विश्वक के पुत्र बुद्धिमान आर्दक थे और उनके पुत्र युवनास थे हे श्रेष्ठ उनके पुत्र महातेजस सावस्थ थे जिन्होंने गौड़ देश में सावस्थी नगरी का निर्माण किया उनके वंश नामक पुत्र उत्पन्न हुए और वंश से बृहदत्त हुए कोलास उन बृहदत्त उन्होंने महाबली धुंदु को मारकर धुंधुमार मार नाम प्राप्त किया था। धुंधुमार के तीन पुत्र हुए, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे, वे द्रनाशु चंडाशु तथा कपिलाशु नाम वाले कही गए हैं। द्रनाशु के पुत्र प्रमोद और उनके पुत्र हर्यशु हुए थे। हर्यश्व के पुत्र निकुम्ब और उन निकुम्ब के पुत्र सहिस्ताशु, सहिस्त नामक दो पुत्र थे रणाशोक के पुत्र युवनाश थे और उन युवनाश के दो पुत्र मानधाता थे मानधाता के तीन पुत्र हुए पुरुत पुरुतकुत्त् पराक्रमी अमरीष तथा परन्यात्मा मुचकुंद ये तीनों लोकों में विख्यात थे अमरीष के पुत्र युवनाश द्वितीय बताई गई है युवनाश के पुत्र हरित थे जिनसे उत्पन्न ये सब अंगिरा के वंश के ब्राह्मण थे, किंतु छत्रिय स्वभाव वाले थे। पुरुपुत्स के पुत्र महायशसी सद्रश्यु थे, उनके पुत्र संभूति थे, जो नरवदा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन संभूति के पुत्र विष्णु ब्रद्ध थे, विष्णु ब्रद के सभी वंशज विष्णु नाम वाले कहे गए हैं। ये सब भी अंगिरा के वंश संभूति ने अनरर्ण नामक दूसरे पुत्र को उत्पन्न किया जो त्रैलोके विजय के, के समय रावण के द्वारा मारे दिए गए थे अनरर्ण के पुत्र बृहदश्व और बृहदश्व के पुत्र हर्यसु थे हर्यसु से उनकी पत्नी द्रष्टवती गर्भ से राजा वसुमना उत्पन्न हुए उनके त्रधनवा नामक पुत्र हुए वे शिव थे उन प्रतापी परमपिता ब्रह्मा के पुत्र तंडी की कृपा से उनकी सिस्यता प्राप्त करके और उनकी आज्ञा से हजार अस्तोमेध का फल प्राप्त कर गणों के स्वामी का पद ग्रहण कर लिया था मैं अस्तोमेध यज्ञ और कैसे करूं किसी समय ऐसा सोचते हुए उन धनहीन धर्मात्मात्र धनवार ने ब्रह्मा के पुत्र तंडी नामक ब्राह्मण को देखा और हे उनसे प्राप्त कर लिया पूर्व काल में श्री ब्रह्मा जी ने तण्डी को रुद्र सहस्त्र नाम बताया था उसी सहस्त्र नाम से महेश्वर की स्तुति करके परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र द्वैश्रेष्ठ तण्डी ने गढ़ाधिप पद प्राप्त किया था तदनंतर पूर्व काल में तण्डी के द्वारा बताए गए सहस्त्र को ग्रहण करके राजा त्रधनुवाने भी गढ़ाधिप पद प्राप्त किया था ब्रह्मा के पुत्र तंडि के द्वारा गया कहा गया रुद्र सहस्त्र नाम समग्र वेदार्थों से परिपूर्ण है हे सूत जी हे सुब्रत उस उत्तम सहस्त्र को कृपा करके हम विप्रों को बताइए श्री सूत जी बोले हे सुब्रतो हे श्रेष्ठ मुनियों सभी प्राणियों के आत्म स्वरूप तथा अमित तेज वाले रुद्र के 1008 नामों वाले स्तोत्र को सुनिए जिसका जब करके तंडी ने गढ़ाधिप पद प्राप्त किया था मूल पाठ की दृष्टि से यहाँ परम पिता ब्रह्माजी के पुत्र भक्त तंडी द्वारा की गई सहस्रनामात्मक स्तुति दी जा रही है जिसकी नामावली भी नीचे दी गई है तंडी प्रक्त रुद्र सहस्रनाम ओम इस्त्रहा स्थानु प्रभु भानु प्रवरोवर दो वरहा सर्वात्मा Sarvikkhyaata, sarv sarvokarobhava, -sarv jati dandi seghandi cha, sarvagha sarvabhavana.